दोस्तों क्या तुमने कभी किसी लोहार को काम करते देखा है लोहार भोंकनी की हवा से खूब तेज आग जलाता है अंगारों के दहकने से इतनी तेज आंच होती है कि उसमें लोहा पिघल जाए फिर उस पिघले हुए लोहे को सांचे में डालकर ठंडा कर देता है और इस तरह चाकू भाले खुरपी हंसिया तवा कढ़ाई चिमटा और न जाने क्या-क्या तैयार करता है लोहार का यह काम कोई नई खोज नहीं सदियों से लोहा गलाने वाले इसी तरह काम करते आ रहे हैं दोस्तों आज जो कहानी हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं यह भी लोहा गलाने के काम से संबंध रखती है यह कहानी छोटा नागपुर इलाके की लगभग सभी जनजातियों में थोड़े बहुत अंतर के साथ कही सुनी जाती है कहानी का शीर्षक है ऐंख राजा पंख राजा यानी पंखों वाला राजा आ गया मेरा सुगा बेटा <laughs> आ गया अरे आज तो बड़ी देर लगा दी तूने मैं तो समझने लगी थी कि जाने अब तू आएगा भी या नहीं <laughs> आता कैसे नहीं चाला अम्मा तुझसे मिले बिना तेरी कहानी सुने बिना तो मुझे चैन नहीं पड़ता <laughs> <laughs> <laughs> बेटा और तेरे सिवा मेरा प्यार कौन है अरे तू आ जाता है तो घड़ी भर तुझसे बातें करके मैं भी अपने अकेलेपन का दुख भूल जाती हूं <laughs> अच्छा आज सुना आज कहां का गया क्या-क्या देखा तूने क्या बताऊं चाला अम्मा आज तो बड़ी अजीब बात देखी अच्छा क्या देखा जंगल के उस पार जो असुर रहते हैं ना अच्छा वो लोहार हां हां उनके यहां बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं अच्छा अरे क्या हो रहा उनके यहां बहुत सारे आदमी पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर तोड़ रहे हैं औरतें उन्हें ढो एक बहुत बड़े गड्ढे के पास जमा कर रही हैं और पता है अम्मा बहुत से आदमी मिलकर जंगल के पेड़ काट-काटकर गिरा रहे हैं कहते हैं उन सब पेड़ों की लकड़ी से आग जलाएंगे और आग से उन पत्थरों को गनाकर लोहा निकालेंगे अरे पर बेटा लोहा तो हम भी निकालते हैं जब किसी को औजार या हथियार बनाने के लिए लोहे की जरूरत होती है तो चट्टानों में से लोहा पिघला लेते हैं हम लेकिन उसके लिए ना तो पूरे के पूरे लोहे के पहाड़ काटते हैं और ना ही जंगल के सब पेड़ काटते जाते हैं हां वही तो और यही नहीं अम्मा बूढ़ा उल्लू तो यह भी कह रहा था कि इतने बड़े गड्ढे में इतनी बड़ी भट्टी बनाने के लिए वो असुर ना जाने कितने जानवर मार डालेंगे अरे और उन जानवरों की खाल से ढोकनी बनाएंगे ना अरे बेटा तब तो जंगल की ही शमत जाएगी अरे पेड़ कट जाएंगे जानवर मर जाएंगे लोहे के हो जाएंगे रक्षा करना देवता यहां धुआ है हाय हाय हाय जिन में भी घना काला अंधेरा छाया हुआ है हाय हाय ओए हाय हाय अरे कितने दिन हो गए हुए से जलती हुई आग से दिन रात जलती हुई भट्टी से पेड़ों की कटाई से निर्दोष जानवरों की हत्या से तंग चुका हूं अब कहीं दूर देश की ओर जा रहा हूं बेटा, बेटा सुन तो सही सुना है उस जंगल में भगवान सिंहभोंगा का घोड़ा ऐंक राजा पंक राजा हरि हरि आता है अरे बेटा तुम सब मिलकर उसके पास क्यों नहीं जाते वो देवता का घोड़ा है अरे हो सकता है वही कुछ उपाय बता दे तुम्हें क्या बात करती हो चाला अम्मा इस दिन रात जलती आग और धुएं के बीच कहां बची है हरी घास पेड़ पौधे सब झुलस गए हैं हे भगवान धरती की छाती फट गई है कहां है अब वो हरी हरी घास जिसे खाने को ऐंक राजा पेंक राजा धरती पर आएगा क्या तुम लोगों ने असरों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की बेटा की क्यों नहीं तीन चार बार कोशिश की हमने यह भी समझाने की कोशिश की थी कि कम से कम दिन रात काम ना करें मगर भला वो कहां मानते पहले केरकेटा चिड़िया गई उसने उन लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन उन दुष्टों ने उसकी एक नहीं सुनी और वो केर-केर करती भाग आई हे भगवान फिर गया दूध जैसे उजले पंखों वाला बगुला उन लोगों ने उस पर गरम-गरम राख फेंक दी हाय बेचारा डरकर चिल्लाता हुआ भागा उसकी हालत देखो अम्मा इतनी लंबी गर्दन हो गई है और रंग हो गया है राख जैसा फिर फिर गई ढिचुआ चिड़िया लेकिन उन लोगों ने गरम-गरम चिमटे से उसकी पूंछ पकड़ ली अरे देखो भाग तो आई लेकिन उसकी पूंछ दो मुही होकर लटक गई हे भगवान सिंह भोंगा बेचारे निरीह पशु पक्षियों पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हो अच्छा मां मैं चलता हूं जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा अब बेटा जा पर होशियारी से रहना बेटा होशियारी से रहना लोहे की चीजें बहुत ज्यादा दामों में बिकती थीं इसी लालच से असुर दिन रात लोहा गलाने के काम में लगे हुए थे पेड़ कटते जा रहे थे जानवर मरते जा रहे थे लोहा धोने से नदियों का पानी गंदा होता जा रहा था लेकिन असुरों का लालच बढ़ता ही जा रहा था यह सब देखकर आखिर भगवान सिंह बोंगा से रह नहीं गया और वो एक फुंसियों और घावों से भरे लड़के का रूप बनाकर असुरों के यहां पहुंचे ए लड़के कहां चले जा रहे हो जी, न, न, न, जी मैं तो मैं तो अरे क्या मैं तो जी मैं तो लगा रखी है ठीक बोल तो है कि ले चलो सरदार के पास हां सरदार के पास तो ले चलो मुझे तो दुश्मन का जासूस लगता है नहीं जी नहीं जी। जी है जी ऐसा जुल्म मत कीजिए तो बता कहां जा रहा था आ, अच्छा हम बताता हूं बात यह है जी कि मैं अपने इन फोड़े फुंसी और इन घावों से बहुत परेशान हो गया हूं हर समय खुजली हर समय जलन मुझे किसी ने बताया है कि अगर मैं आपकी इस भट्टी में कूद जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा देखा कि प्लीज की चाल लगती बात सुनो भट्टी में कूदने आया है तो क्या पागल जान देना चाहता मान क्यों दूंगा भट्टी में से बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर बनकर निकलूंगा हां Ay, ay, betara. Are? Are ye kya? Ye ye to wohi ladka ये ये इसके हाथों में क्या है सोने की ईंट लगती है अरे भाई सोना तुम्हें कहां से मिला वहां आप लोगों की भट्टी में हां वहां नीचे ऐसी बहुत सारी ईंटें हैं और बड़े-बड़े पत्थर भी हैं ऐसे ही रंग मैं तो छोटा हूं मैं उन्हें उठा भी नहीं सकता था यही लेकर आ सका आप लोगों को चाहिए तो ले लीजिए अच्छा अब मैं जाऊंगा आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है आपने मेरी बीमारी दूर कर अच्छा नमस्कार इस तरह भगवान सिंह बोंगा ने लालची और क्रूर असुरों के मन में एक और बहुत बड़े लालच का बीज बो दिया सोने के लालच में उन सब ने जबरदस्त आग सुलगाई और एक साथ उसमें कूद पड़े भक्ति में, में चलते हैं और भक्ति में और भक्ति में देखते हैं चलते हैं Bà t'inè, bà t'inè de a qui t'interia? ऐंक राजा पेंख राजा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम आलेख डॉ शुब्रा शर्मा कलाकार सर्वज भार्गव राम मेनी मंजू मेनी अभय भार्गव मोहम्मद अय्यूब मंगतराम शांति एसकालरा और यमन कौशिक ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा विषय संयोजन संगीत एवं निर्माण अजीत होरो